देवी भागवत सातवा स्कंद हरिश्चंद्र का चांडाल के हाथ बिककर विश्वामित्र की दक्षिणा चुकाना जी कहते हैं महाराज हरिश्चंद्र चांडाल से जो बातें कर ही रहे थे कि तपोनिधि विश्वामित्र वहाँ हाँ आ पहुंचे, उनकी आँखें क्रोध से चढ़ी हुई थी उन्होंने राजा से क्रूरता पूर्वक कहा यह चांडाल तुम्हारे मन के अनुसार धन देने के लिए तैयार है फिर तुम इससे लेकर मेरी यह अवशेष रकम क्यों नहीं चुका देते राजा ने कहा भगवान कौशिक मैं अपने को सूर्यवंश वंश में उत्पन्न समझता हूँ अतः धन के लोभ से चांडाल की जास्ता में कैसे जाऊँगा विश्वामित्र बोले यदि तुम स्वयं चांडाल के हाथ बिक कर उससे प्राप्त हुआ धन मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें अभी श्राप दे दूँगा चांडाल अथवा ब्राह्मण किसी से भी लेकर तुम मेरी दक्षिणा की रकम अभी चुका दो इस समय चांडाल के सिवा दूसरा कोई भी व्यक्ति तुम्हें धन नहीं दे सकता और धन पाए बिना मैं जाऊँगा नहीं निश्चित है मनुजेंद्र यदि तुम अभी मेरा धन नहीं दोगे तो दिन के चौथे प्रहर की आधी घड़ी और बीच जाने पर मैं शाप रूपी अग्नि से तुम्हें भस्म कर व्यास जी कहते हैं राजन उस समय महाराज हरिश्चंद्र मृत के समान निश्चेष्ट हो गए उनके धैर्य का बांध टूट चुका था प्रसन्न हो कहते हुए उन्होंने विश्वामित्र के दोनों चरण पकड़ लिए हरिश्चंद ने कहा विप्र से मैं आपका अत्यंत दुखी सेवक हूँ मेरी स्थिति बड़ी दयनीय है विशेषता यह है कि मैं आपका भक्त भी हूँ चांडाल के संपर्क में रहना मेरे लिए महान कष्टप्रद है अतः मुझ पर कृपा कीजिए शेष धन चुकाने के लिए मैं आपके अधीन होकर सेवा कार्य संपन्न करूँगा मुनिवर आपका ही सेवक बनकर रहूँगा और मेरा कार्य आपकी इच्छा पर निर्भर रहेगा विश्वामित्र बोले महाराज बहुत ठीक ऐसा ही हो तुम मेरे ही सेवक बन जाओ परंतु राजन सत्य यह है कि तुम्हें सदा मेरी आज्ञा का निर्विरोध पालन करना होगा व्यास जी कहते हैं राजन विश्वामित्र के इस प्रकार कहने पर राजा हरिश्चंद्र का मुरझाया हुआ मुख प्रसन्नता से खिल उठा उन्होंने समझा कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है वे विश्वामित्र से कहने लगे पवित्र अंतकरण वाले द्विजवर मैं आपकी आज्ञा का निरंतर पालन करूँगा इसमें कोई संशय नहीं आज्ञा दीजिए आपका कौन सा कार्य संपन्न करूं? विश्वामित्र ने कहा चांडाल आओ तुम मेरे इस नौकर का क्या मूल्य दोगे अब मूल्य देकर इसे मैं दे देता हूं। तुम स्वीकार कर लो क्योंकि मुझे नौकर से कोई प्रयोजन नहीं है मैं तो धन चाहता हूं। व्यास जी कहते हैं राजन जब विश्वामित्र ने इस प्रकार कहा तब चांदाल के मन में प्रसन्नता छा गई उसने तुरंत निकट आकर मुनि से कहा चांदाल बोला प्रयाग की सीमा दस योजन के विस्तार में है वहां की भूमि को बनाकर मैं आपको दे दूंगा। आपने इसे बेचकर मेरा महान दुख दूर कर दिया। कहते हैं राजन तदनंतर चांडाल ने सोना मणि और मोतियों से युक्त हजारों प्रकार के रत्न दृश्य विश्वामित्र को दिए तथा उन्होंने स्वीकार कर लिए राजा हरिश्चंद्र का मुंह किंचन मात्र भी उदास नहीं हुआ उन्होंने धैर्य धारण करके यह मान लिया कि विश्वामित्र मेरे स्वामी हैं ये चाहे जो कर सकते हैं बस मुझे तो वही कार्य करना है जिसे करने के लिए वे आज्ञा देंगे ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई धर्मराज तुम दक्षिणा देकर ऋण से मुक्त हो गए महाराज तुम दक्षिणा देकर ऋण से मुक्त हो गए इसके बाद राजा हरिश्चंद्र के मृतक पर आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी इंद्र से संपूर्ण शक्तिशाली देवता महाराज को बारंबार धन्यवाद बार देने लगे अत्यंत आनंद में भरकर राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कहा राजा बोले महामते मेरे माता पिता और बंधु आप ही हैं क्योंकि क्षण भर में ही आपने मेरे ऋण रूपी बंधन को काट दिया आपकी कृपा से अब मैं उण हो गया महाबाहो आपका वचन मेरे लिए कल्याणप्रद है कहिए कौन सा कार्य सम्पन्न करूँ इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र के कहने पर उनके प्रति विश्वामित्र बोले विश्वामित्र ने कहा राजन आज से इस चांडाल की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा परम कर्तव्य है अब तुम्हारा कल्याण हो यों कहकर विश्वामित्र ने धन ले लिया और वे वहां से चल पड़े